सह नव सहनौत सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्शा वह ओ शांति शांति, शांति, शांति अनुवाद की 35वीं कक्षा सैतालीसवां अभ्यास चलेगा पीछे छियालीसवें अभ्यास में तो अन प्रत्यांत अनंत शब्द आए थे नपुंसक लिंग के इसमें भी नपुंसक लिंग के ही शब्द हैं लेकिन असुन असुन्त्यांत हैं सुन के एक बार पीछे भी आए थे ना इसमें इस हा तैतालीसवें अभ्यास में आए थे असुन प्रत्यं इसमें भी ऐसे ही है तो मनस चेतस चित्त के लिए तमस अंधकार अविद्या को भी कहते हैं उरस हृदय तेजस अग्नि तेज रजस धूल जो धूल के कण होते हैं और रजस रजोगुण का भी उसका भी नाम है सत्व तमस तो जो मूल प्रकृति के कण हैं और रजस लोक लोकांतरों को भी कहते हैं ये न देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्तभितम ये न नागह यो अंतरिक्षे रजसो विमान तो रजस का अर्थ वहाँ किया है महर्षि दयानंद ने जो आकाश में अनेकों लोक लोकांतर घूम रहे हैं उनका विमान विशेष रूप से निर्माण करने वाला वयस आयु अवस्था आयु कितना समय बीत गया जीवन का राक्षस ये राक्षस के लिए अवस्था तो अनेक प्रकार के अर्थ निकलते हैं अवस्था के तो हा भाई कैसी जीवन में अवस्था चल रही है व्यवस्था अवस्था ये सब नहीं आते हैं स्थिति तो स्थिति क्या आयु है आयु वयस ही होती है अवस्था का प्रयोग कर देते हैं लेकिन उसका अर्थ आयु नहीं होता है वो जस ओज तेज ओजो सी ओजो मई दे ये वेद में जो आते हैं या अन्य लोक में भी हम श्लोक बोलते हैं रहस्य ये एकांत के लिए आता है रहस्य और इसीलिए रहस्य में होने वाला एकांत में होने वाला रहस्य जो कहता कहते हैं कि रहस्य की बात है तो इसका अर्थ हुआ कि एकांत में कर्ण की बात है तो रहस्य एकांत ऐसे ही वेद में तीन शब्द और भी आते हैं जो पाप के वाचक होते हैं उसमें दो तो यहाँ दिए हैं एक नहीं दिया है एनस अंघस और तीसरा है आगस आगस, आगस।, आगस।, आगस।, आगस। तो ये तीनों शब्द पाप के अर्थ में आते हैं अग्निर्णय सुपथा अस्मान विश्वाणी देव वायुनानी विद्वान युधि अस्मत युराणम एनह एनस ऐसे ही अंघस ऐसे ही आगस हविश इसमें मूर्धन शकार है क्योंकि ई है इधर इसलिए आगे आ गया, गया। ये हवि के लिए है ऐसे ही सर्पृष में भी मूर्धन शकार ही लिखना होगा क्योंकि ई आ रहा है इधर ये घी के लिए आता है और हविश के हवि के तो बहुत अर्थ होते हैं लेकिन चलो यहां अनुवाद में जो भी अर्थ आएगा और ज्योतिष इसमें भी ई है तो शकार बोलेंगे ठीक है ज्योति के लिए आएगा तारों को भी कहते हैं त्रीण ज्योतिषी सचते सोड श्री अग्नि को भी कहते हैं रोचिश तेज के लिए ऐसे ही धनुष में भी ऊ है तो ऊ से उत्तर भी शकार ही होगा धनुष हो जाएगा और चक्षुष भी ऊ है तो शकार हो जाएगा तो इतने सब शब्द हैं ये और सभी शब्द नपुंसक लिंग में रूप हमने देख ही हैं इनके उसी प्रकार चलेंगे लिंग जैसे मन मनसी मनांसी मन मनसी मनांसी मनसा मनोभ्याम मनोभि मनसे मनोभ्याम मनोभ्य मनस मनोभ्याम मनोभ्य मनस मनसोह मनसाम मनसी मनसोह मनसु ऐसे ही सबके चलेंगे हम्म हाँ हवि ही हवीशी हवींशी हवी ही हविशी हवींशी अलग कहाँ चलेंगे वही तो है अरे वहां सकार बोलेंगे या शकार बोलेंगे और जहां पद संज्ञा होगी वहां वहां रेफ रेफ हो जाएगा सकार को हवीर्भ्याम हवीर भी इत्यादि में क्योंकि मूल तो हवे ही है ना मूल तो हवेश ही है वो तो सकार को सकार बाद में होता है लेकिन जब पद संज्ञा होगी तो मूल अवस्था में ही तो रखेंगे हम शब्द को सर्पिस या हविस अब सकार गुरु होगा पदांत में तो हविरभ्याम रेप को आगे कुछ हो नहीं पाएगा नमागम का भी सूत्र आप भूल रहे हो नपुंसक लिंग में नमागम का प्रकरण प्रारंभ हो जाता है एकोची और फिर नपुंसकस झलचा इतना प्रसिद्ध सूत्र है और कोची हुए, वो इगंतों में करता है और नपुंसक से नपुंस झलंत तो और अजंतों को पकड़ता है यह हो ऐसे ही अब आगे कुछ शब्द और दिए हैं ये जैसे राजपुरुष है ये समास आ रहा है इसमें दत्पुरुष तो उसका एक उदाहरण दे दिया है राजपुरुष है राजुष राज पुरुष है।, राज है राजा का पुरुष अर्थात कर्मचारी उसका सोम को कहेंगे मूर्ति पूजा ये भी समास करके मूर्ते है पूजा मूर्ति पूजा धातु में देखिए सु, तो सुदिगण की अभिषवे तो स्नान भी होता है और अभिषव रस निकालना सुनोती सुनोत सुनवंती ऐसे नहीं। बस एक ही धातु आई है इसमें विशेषणों में ईश्वर भक्त ईश्वर से भक्त है विद्या हीन ये भी है तो इसमें मनस और हविष के रूप इन्होंने दिए हुए हैं और सुधातु के देखिए रूप छियासी छियालीस संख्या पर तो स्वादिगण की पहली ही धातु है ये और चार लकारों में चार लकारों में इसमें स्नु प्रत्यय हो जाएगा तो सुनोति स्वादि सुनवंती सुनोषी सुनुथ सुनुथ सुनोमी सुनव सुनमह लेकिन सुनवह सुनमह में दो दो रूप बनते हैं सुनवह और सुनमह क्योंकि ये जो सुनु का ऊ है इसका लोप भी हो जाता है विकल्प करके सूत्र सूत्र नहीं है लो पश्चात मकार और वकार पर सूत्र वहां भी लगता है जहां तनादिकत्यय करते हैं वहां भी उकार है और में भी उकार है दो जगह लगता है लिटलकार में सुव सु विकल्प से होता है, शुशुवा शुशुवा, शुशाव, शुशाव, है इसलिए लो, लुट में सोता सोता में लोट, में में सोता और इत्यादि लोट में सुनो तो सुनुतात सुनुता सुनबंतु सुनु सुनुतात सुनुतम सुनुत सुनवाणी सुनवाव सुनवा किसमें किसमें शब्द बोलिए ना न हो तो होगा हो करके लंग में असुनोत असुनुता असुन असुनोह असुनुतम असुनुत असुनवम असुनुब असुनुम सुनयात सुनयाताम सुनयु सुन सुनयातम सुनयात सुनयाम सुनयाव सुनयाम और लुंग लकार में शिचिवृद्धि परस्मयी पदेशु वृद्धि होकर के असावीत असाविशु। असाविष्टम असाविष्ट असाविशु, असावी असाविष्ट असाविष्ट असाविषम असाविश्व, असाविष्म, लिंग में असुष तत्पुरस पीछे अभी आया था तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है अव्य भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और तत्पुरुष समास सभी विभक्तियों में विग्रह इसका हो जाएगा यानी कि प्रथम शब्द में विभ्यक्तियां बदलती रहेंगी दूसरे शब्द में तो वही रहती हैं। प्रथम शब्द में बदलती रहती है जैसे राज्य यहा तो राज्य तो यही रहेगा नहीं मतलब राज्य पुरुष में तो ष्ठी हमने कर लिया प्रासादाद पतितः तो आगे का शब्द तो हम प्रथमा व्यक्ति में बोल देते हैं लेकिन पहले वाला जो शब्द है उसमें प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक की कोई भी व्यक्ति आ सकती है लेकिन जब प्रथमा आएगी तो इधर भी प्रथमा है दूसरे वाले में भी वहां तो प्रथमा रहनी ही है तो जब दोनों प्रथमा हो जाती है तो उसका नाम हो जाता है कर्मधारण और उसके अतिरिक्त तो अन्य जितनी व्यक्तियां हैं वहां व्यक्ति कह करके ही हम शब्दों को बोलते हैं विभक्ति कह करके तत्पुरुष समाज का नाम बोलते हैं कि द्वितीया तत्पुरुष नहीं प्रथमा तत्पुरुष तो नहीं बोलते प्रथमा तत्पुरुष क्या बोलेंगे कर्मधारा द्वितीया से लेके सप्तमी तक तुतिया उसी तुतिया तुतिया प्रकार से बोलेंगे और एक अन्य जो है जहाँ संख्या पूर्व में होती है वहा द्विगु नाम बोलते हैं उसका ये सब तत्पुरुष के भेद हो गए तो कितने भेद बन जायेंगे कर्मधारा और द्विगु ये हो गए और द्वितीय से लेके सप्तमी तक द्वितिया से लेकर सप्तमी तक नहीं द्वितीय सप्तमी तक कितने हो गए? और हुए आठ वेद होते हैं तो यही है इसमें और तो द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये हो गया इनका सबका लोभ हो जाता है सुपोधातु प्राधिपति का यो हो उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुष ये वाक्य बना दिया गया है तो द्वितीया का दिया उदाहरण जैसे कृष्णम आश्रित कृष्ण आश्रित तृतीय में बाणे न आहतः बाण से चोट लग गई है उसको बाणाह खडगे नखईर भिन्न है नख भिन्न नाखून मार लेते हैं लोग अपने या नाखून से किसी वस्तु को दिया ज्ञानेन हरिणा हरि वि शून्य के है मात्रश मातृ सदृश है पित्रातुल्य पितृतुल्य एक न ऊनम ऊन उन कहते हैं कम के लिए बस आप ढूंढते रहना एक न इसमें न को हल नहीं है इसको हल हटा दो इसमें से तो एको ओनम एक कम एक से कम है बस तो एक उन, जैसे हम बोलते हैं एकोन विंशति एकोन चत ऐसे चतुर्थी का है युपाया दारू यूप दारू गवेम गो हितम भूतायलि भूत बलि द्विजाया इदम् अब द्विजाया इदम् में इदम् शब्द के साथ तो नहीं समास करेंगे अर्थ शब्द के साथ समास करते हैं लेकिन अर्थ का विग्रह में शब्द आ नहीं पाता है तो अर्थ को कहने के लिए ही इदम शब्द बोल दिया है द्विजाया इदम द्विजाथम ऐसे ही स्नान आया इदम के साथ नित्य समाज कहा गया है और नित्य समास का विग्रह नहीं होता है विग्रह करेंगे तो दूसरा शब्द ला करके का चोरादयम चोर भयम पंचमी भय न पापाद मुक्त पाप मुक्त ऐसे ही प्रसादाद पति प्राद पति वृक्ष है शत्रुभयम बहुत सरल समास होता है ये सत्पुरुष षठी का है राज्य है पुरुष है राजपुरुष है ईश्वर से भक्त ईश्वरभक्त शिवभक्त विष्णु भक्त देवालय अब देवालय हम क्या कहेंगे देवस्थय देवस्थ मंदिरम देव मंदिरम सप्तमी में शास्त्रीय निपुण शास्त्री निपुण विद्या में निपुण है युद्ध में निपुण है जल में लीन हो गया है जल लीन या मग्न है तो जल मग्न कार्य चतुर कार्य चतुर कार्य दक्ष है उदाहरण के वाक्यों में मन से ईश्वर तो क्या अर्थ हुआ मन में ईश्वर का चिंतन करो किसे कहते हैं चिंतन चिंतन करते हैं तो क्या करते हैं उस समय फिर हम पूछेंगे ध्यान कैसे कहते हैं शब्द क्यों बदल रहे हो उसको खोलना है शब्द को तो चिंतन है चिति स्मरण करते हैं चिति संजाने, तो नहीं। नहीं। संजाने, संजाने से चेतस बनता है जो इसमें दिया भी है शब्द चिती? तो चिंतन किसे कहते हैं क्या उत्तर हुआ स्मरण करना और स्मरण कब हो सकता है जब पहले हमने संस्कार बना लिए हैं उसके ज्ञान के याद कौन सी सी जाती है जिसे कभी जाना ही नहीं वो आता है या जिसको कभी जाना है वो आता है तो संस्कार पहले बनेंगे ना अनुभव पहले अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया है उसके संस्कार बने अब उसकी स्मृति वृत्ति हो सकती है उसी को चिंतन कहते हैं तो ध्यान का भी वही अर्थ है ध्यय चिंतायाम भावी स्मृति का ही काम होता है चेतसा रहसी चित से रहसी रहसी से एकांत में भी अंगहान्सी न करू पाप मत करो एकांत में भी मन से एकांत में भी पाप मत करो रक्षांसी तमसी विचरती अंधकार में राक्षस घूम रहे हैं नभसी रवि तेजो भी ज्योति प्रकाशित आकाश में रवि अपने यौवने छी पठ यवन में छंदों को मंत्रों को पढ़ो हवे रगनऊि अभी कौन सी व्यक्ति है हवि में द्वितिया का एक वचन शीघ्रता किया करो उत्तर देने में उत्तर देने में शीघ्रता बुद्धि बहुत तेज चलनी चाहिए हवि हवी रग्नऊुहुधी हवि को अग्नि में हवन करो डालो उसमें जूहुधी हु धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन जो गण की है बाल्यच वयसि सर्पी ही भक्षाय कौन सी व्यक्ति है में द्वितीय का एक वचन बाल्य काल में बाल्यच वस... में बालकपन की आयु में सर्पी ही घी को खाओ शिव भक्त राजपुरुष मूर्ति पूजा करोती तो और क्या करेगा वो मूर्ति पूजा ही करेगा राम यज्ञार्थम सोमम सोमस्य रसम सुनोति यज्ञ के लिए राम यज्ञ के लिए यज्ञार्थम अर्थात यज्ञ इदम् यज्ञार्थम यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ के लिए सोम को सुनोति ऐसे भी कर सकते हैं और रस के साथ हम बोलेंगे तो सोमस्य सृष्टि हो जाएगी सोमस्य के साथ में रसम बोलना आवश्यक हो जाएगा रसम हटा करके सुनोति नहीं कह सकते इन्हें सोमम सुनोती और रसम सोम से रसम सुनोती हम्मास समास नहीं कर रहे हैं इस में कर सकते हैं वाली बात थोड़ी है जैसा दिया है वही तो समझ रहा है समझना है अभी हम कोई रचना नहीं कर रहे अभी रचना किया हुआ वाक्य समझ रहे हैं सुनोतु असुनोत सुनयात सोष कृष्ण प्रातः सुनते प्रातः काल शवन करता है स्नान करता है सुनताम असुनुत सुनवीत हा आत्म पद में शून्य है ना ये तो इन्होंने जो दिया है रूप दो दिया होगा छियालीस संख्या पर देखना दोबारा सुय अभिषवे है तो स्वरित हाँ दिया तो है तो सुनते सुनवाते सुनवते सुनुशे से सुनवाते सुनुद्वे सुनवे सुनु सुन सुन और सुनुमहे सुनमहे भी वही उकार का लोप लो वो वो और लिट लकार में सुशु लिट में सुशुवे सुशुवे ऐसे सुशु चल जाएंगे सोता सोषते लोट में सुनताम सुनवाताम सुनवाताम सुनुष्व सुनवाताम सुनुध्ध्व सुन वही सुनवाब सुनवा मई हाँ सुनुध्व लंग मै असुनुत असुन वसुनुथ्वी और विदिलिंग में सुनवीता सुनवी सुनवीरन सुनवीता सुनवीध्व सुनवी सुनवी वही सुनवी और लुंग में असोष्ठ असोषाता असोषा असोषा था असोधवीधम लुंगलिटाम धोगात धोढ़ता है असोषी असोष्मी असोष्मत तो यहाँ इन्होंने दिया है वो कौन सा था सुन्वीत सुन विधलिंग का ये हो गया सोष्य मन सत्य से शुद्ध होता है तो श्लोक का टुकड़ा ही है अद्भुर्घात्री शुद्धियंती मन सत्य न शुद्धि तो मन में कौन सी व्यक्ति है हृदय में ईश्वर का ध्यान करोसी हाँ उसी उ और और चिंतवरम चिंतया आपने क्या कहा क्या? क्या होता है ये कैसे बन गया ध्यान जो मुंह से निकल गया लोट लगा आप मुझसे पूछने लगे कहां से चला ली रूप आपने ये अरे ध्याती जब लठलकार का या ध्यान है आपको तो लोट में तो बहुत सरल हो जाता है बनाना भाई लठ के लकार में जहाँ वहाँ ऊ करते जाओ बस ध्याती तो ध्यायतु वहाँ मध्यम प्रश्न में लट एरे एरे क्या, क्या बनता है लट में हुआ क्या बनता है ध्यान आ बोले तो ध्या सी को हटा दो ध्या फिर आपने कहा ध्यान मात्रा क्यों हटा देते हैं तो रात्रि में अंधकार सर्वत्र फैल जाता है तो रात्र नक्तम तम सर्वत्र प्रसरति। हृदय में भी पाप न सोचो या हृदय मनस या चेतस शब्द से कहना चाह रहे हैं ये क्योंकि हृदय में सोचने का काम नहीं होता है सोचने वाला काम तो चित्त का है चेतस तो चेतस ही अंह अंघो या एनो चिंतया चिंत अस मन चेत अंघो एनो वा न चिंतया धूल में बालक खेलते हैं रजसी बालका क्रीडंती तुम्हारी आयु क्या है तब राक्षस अंधेरे में घूमते हैं रक्षांसी रक्षांसी राक्षस का भी चला सकते हैं रूप लेकिन राषस असुन आएगा तो नबो सकलिंग में ही आएगा तो रक्षांसी तमसी चरंती भ्रमंती भ्राम्यंती ब्रह्मचारी का ओज सूर्य का तेज चंद्रमा की ज्योति और वीर का तेज शोभित होता है तो ब्रह्मचारी कह सकते हैं सूर्य का तेज शब्द जब बदलते हैं जबकि वो संस्कृत का न हो ब्रह्मचारी संस्कृत का ही शब्द है सूर्य का तेज सूर्य तेज या फिर इस अनवाद में कहीं कोई विशेष दिया है उन्होंने तो उसका अभ्यास करने के लिए उसका प्रयोग कर देते हैं सूर्य से तेज चंद्रमसो ज्योति ही तेजस् रोचिश्चर यहाँ रोचिश दिया है इन्होंने वीरस्य से रोचि शोभते किसका नहीं अभी कोई समाज नहीं है इसमें वेद के छंदों को प्रतिदिन पढ़ो तो वेद से छांसी पठ प्रत्यहम प्रतिदिनम प्रतिदिवसम अग्नि में हवी और घी डालो अग्नऊ हवी ही सर्पिश्चि यहा का प्रक्षेप ऐसे बोलते हैं वहा धातु का ही प्रयोग करना होता है अग्नि में जब डालते हैं तो ईश्वर भक्त तो पापों से डरता है तो ईश्वर भक्तों अंघांसी नहीं यहाँ होगा अंघोभ्य एनोभ्य अभ्य एनोभ्य एनो विभेति त्रायते क्यों होगा रक्षा कर रहा है वो पापों से डरता है तो ईश्वर विभेति हो गया एकांत में भी पाप न करो रहस्य भी रहस्य भी अंगो अंघ या ए दोनों में से कोई भी ले सकते हैं है माकुरु न कर्तव्यू हम्मी अंगासी नहीं है बहुवचन ना। वो में आएगा फिर जी। एक वचन में ए न विद्या से हीन मनुष्य पाप से युक्त होता है यहाँ समाज कर सकते हैं विद्याहीनो मनुष्य है? पाप से युक्त होता है तो क्या बोलेंगे पाप से अंगसावा युजे पाप से युक्त होता है तो युद्ध धातु एक तो है उसमें रुधादिगण में और दूसरी दिवादिगण में तो युज दिवादी गण और दूसरी है युजिर यह रुदादिगण की है है ना तो यहाँ योगे वाला युजिर योगे इसका प्रयोग कर लेंगे तो दोनों प्रकार से आता है ये वह पद की है तो है या युंगते युंजंती युगते मंत्र में दिया उन्होंने वेद में आया नुंजते मन उत युंजते धियो विप्रा विप्रस्य विप्र बृहत विपोत्र विद एक इन मही देवस्य सविता परिष्टुति तो पाप से युक्त होता है तृतीय बोल के पाप अंगसा या एनसा युनक्ति युक्ति दोनों आंखों से देखो चक्षुर्भ्याम पश्य राजपुरुष धनुष उठाता है राजपुरुषो धनुरुत्थापयती और राक्षसों को मारता है रक्षा चंती विष्णु का भक्त मूर्ति पूजा करता है विष्णु भक्तों मूर्ति पूजा हम करोती वह रस निकालता है स सुनते सुनोती या सुनते अपने लिए निकालता है तो सुनोते दूसरे के लिए निकालता है तो सुनोती तू सोम का रस निकाल तुम सोमरसम सोम्र, या सोम सोम रसम ही बोलेंगे या सोमस्य रसम या सोमरसम रसम समास करके तुम सोमरसम सोनू ही सुनो सोनू में ही कहा चला गया सुनो ही कहा चला गया बाधा पता है क्यों आती है अगला सूत्र न आने से तो क्या है आगे कहाँ तक तो याद हो गए तुझे है एक दिन में कितने पाद याद हो जाते हैं पंद्रह एक दिन में नहीं, तो आतो हे के आगे है उतच प्रत्यद असंयोग पूर्वात्थ ओकारांत जो प्रत्यय है बस इतना ही है शर्त के संयोग पूर्व में उसके न हो तो वहां भी ही का लुक हो जाएगा तो तम सोमरसम सुनु मैं रस निकालू अहम रसम या रसम के अलग से नहीं बोलेंगे अहम सुनवानी या सुनुआयाम वह रस निकालेगा सोष्यति सोष्य राम प्रातः सोमरस रस निकाले राम प्रातः सोम सुनुयात या सुनवीत या सुनो सुनोतु या क्या सुनता अशुद्ध में मन सत्यात शुद्धती में सत्य नृतीय हो जाएगी और मनसी चेतसी ये मने चेतन बन करके मनसी चेतसी व ईश्वरम चिंतती रक्षा शब्द का नवीन अपलिंग ही रहता है इसलिए दिया है रक्षांसी छी एनांसी अगला अभ्यास देखिए 48 में इसमें कुछ अलग अलग जो कारीगर होते हैं विभिन्न वस्तुओं के निर्माता अलग अलग उनके नाम दिए हुए हैं जैसे स्वर्णकार है स्वर्ण बनाने वाला यथा सुनार लौह का रोहार हो गया लोहे का कार्य करने वाला चर्म गया, घड़ा, तो ये कौन बनाएगा कुंभकार वो आगे आ गया माला कार माला बनाने वाला कर्णधार तो करणधार तो ठीक है मल्ला को ही बोल देते हैं, लेकिन करणधार का अर्थ किसी समाज में किसी वर्ग में कोई व्यक्ति जब विशेष भूमिका निभाता है अपनी उसको भी कह देते हैं चित्रकार चित्र बनाने वाला तैल कह तेल शब्द से बन गया है तैलिक तेल निकालने वाला और महत तरह जो दो में से अधिक महान है लेकिन प्रयोग आता है ये जो गंदगी साफ करते हैं जो लोग उनके लिए रजक रंज रागे जो रंगता है वस्त्रों के लिए तो रंगने से पहले उनको साफ भी करता है धोभी तंतुवायह तो वे तंतु संताने जो तंतुओं को बुनता है जो ला भारवाह भारम वह तीती भारवाह मजदूर भार ढोने वाला तो ये तो हो गया सब अकारांत पुलिंग शब्द आगे शिल्पिन शिल्प शब्द से शिल्पिन इन प्रत्यांत शिल्पी शिल्प नउ शिल्पिन कारीगर आगे फिर अकारांत शब्द हैं नपुंसक लिंग के स्वर्ण है लौह है और चक्र चित्र और तैल पैरों की रक्षा करने वाला पाद त्राण तो या चप्पल के लिए ये नपुंसक नपलिंग के हो गए एक शब्द अंत में स्त्रीलिंग का दिया सम्मार्जनी अच्छी प्रकार से शुद्ध करने वाली मृजूष शुद्ध झाड़ू के लिए धातुओं में भिरी स्वादी गण की दी इन्होने आप आपनोति आप, आप, आप, आप ऐसे क्या बनेगा आगे रूप इसका आपनोती आप नुत आपनती नु आप नु फिर क्या बनेगा नु नु नु नु आप नु, आप नु तो नुम नु या दूसरा क्या बनेगा जैसे वहां था सुनव सुनव सुनमह सुनमह है क्या बनेगा दूसरा हाँ? बनेगा ही नहीं दूसरा <laughs> तो आप नुँगा, आप नुँगा। ऐसे ही प्राप्त में धातु वही है उपसर्ग बदल गया है समाप्त में भी उपसर्ग सम आ गया है और सम लगा देंगे तो समाप्त करना अर्थ भी जाता है अब समाप्त करना का अर्थ क्या होता है हाँ? अच्छी प्रकार से प्राप्त करना समाप्त का अर्थ हो गया जिसको अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लिया है सम आप अच्छी प्रकार से प्राप्त करता है वी लगा देंगे तो व्यापनोती व्याप्त होता है तत्पुरुष समास को ही और आगे बढ़ाया तो यहाँ पीछे जो हमने देखे थे द्वितीय तत्पुरुष से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक उसमें प्रथमा व्यक्ति ही अगर दोनों में आती है तो ये सूत्र उसका नाम रखेगा कर्मधारा क्योंकि वो दोनों पद एक ही विभक्ति वाले होंगे तो समान अधिकरण बन जाते हैं वो तभी विभक्ति और वचन एक जैसे रहते हैं दो शब्दों में अगर अधिकरण भिन्न भिन्न भिन हो जाएं तो विभक्ति वचन बदल जाएंगे तो तत्पुरुष है समान है। इसी को विशेषण और भी कह देते हैं तो विशेषण पहले रहता है विशेष आगे उसके कमल का फूल है कोई और नीला भी है वो तो वही नीला है वही कमल है एक ही अधिकरण को दो शब्द कह रहे हैं नील और कमल तो नीलम कमलम तो यहाँ पर नील और कमल में दोनों में प्रथम व्यक्ति आकर के दोनों का समास हो करके नील कमलम ऐसे ही उत्पल शब्द के साथ समास करेंगे तो नीलोत्पलम कृष्ण सर्प तो कृष्णश्च अस सर्पः कृष्ण सर्पः वही काला है वही सांप है महान असौ देवः महान देवः महादेवः वही महान है वही देव है महत के को आकार हो जाएगा आन महत समिकरण जातीयो हो महान असौ आत्मा महात्मा एव का होता है ही तो एव के अर्थ में भी तत्पुरुष समास प्रयुक्त तो होता है जैसे मुख कमल बोलते हैं तो वहां मुख ही जो जिसका कमल के समान है मुख ही कमल है है ये भी समानाधिकरण ही लेकिन विग्रह में थोड़ा सा अंतर आ गया यानी वही मुख है वही कमल है ना कहकर के मुखम एव कमल मुख ही कमल है बस मुख को ही कमल की उपाधि दी जा रही है तो मुख कमलम चरण एवं कमलम चरण कमलम तत्पुरुष कर्म धारा जोड़ दिया ना। तो कोई बात नहीं। तो अर्थ के लिए बताने के लिए शब्द तो आपके मुख और कमल दो ही हैं दोनों समान दोनों समान अधिकरण ऐसे ही मुख चंद्र कर कमल पाद पद्म नयन कमल ये बन जाते हैं सु और शब्द सु आता है अच्छे अर्थ में कु आता है निंदित अर्थ में कुत्सित अर्थ में तो इनका भी जब समास करेंगे तो सु के अर्थ को कहने वाला शब्द हो जैसे सुंदर बोल दिया है कु का कुत्सित बोल दिया ऐसे विग्रह करके रहेंगे सु और कु बाद में फिर तो सुंदर पुरुष सु है सुपुरुष है कुत्सित पुरुष है कुपुरुष है तो यहां भी समास कुगती प्रादया, प्रादी शब्द है ये इनके साथ हो जाता है ऐसे ही कुपुत्र कुत्सित पुत्र कुपुत्र कु, कु नारी कुदेश तो कुगति प्रादय में कु शब्द अलग से पड़ा हुआ है और प्रादि में ये बाईस आ जाएंगे इनको जोड़ देते हैं शब्दों के साथ में जहां भी संभव है तो जैसे पहले एव अर्थ में किया था ऐसे ही इव अर्थ में भी होता है क्योंकि एव अर्थ में करेंगे तो वहां तो एक निर्धारण बन जाता है कि मुख ही कमल है और कुछ नहीं इव बोलते हैं तो केवल समानता दिखाते हैं पूरा पूरा उसमें धर्म नहीं घटाते जैसे मुख कमल में तो मुख ही कमल मान लिया गया पूर्ण पूर्णोपमा और ये क्या है ये घन एवं श्याम यहाँ एक धर्म कोई लेकर के जैसे धर्म कौन सा ले लिया कालिमा घन की जो कालिमा है तो उसके अनुसार कोई श्यामत्व तो वर्ण किसी में आ रहा है तो घन श्याम कह दिया घन एव श्याम घन श्याम समझते है तत्पुरुष ही नाम रखो आप विग्रह करते समय अर्थ में अंतर आ जाएगा है सब तत्पुरुष ही है। तो घना इव श्याम ऐसे ही पुरुष है कोई सिंह के समान है व्याघ्र के समान है तो पुरुष है व्याघ्र एव उपमितम व्याघ्रदिवि सामान्य प्रयोग तो पुरुष व्याग्रह पुरुष व्याग्रह ऐसी नरसिंह नृसिंह चंद्र सदृश मुखम चंद्र मुखम ये सदृश वही इव के अर्थ में ही है चंद्र मुखी स्त्रीलिंग हो जाएगा तो छह प्रकार पीछे आ गए थे एक ये हो गया अब आठवां प्रकार तत्पुरुष का संख्या पूर्व दिग हो संख्या पूर्व होनी चाहिए बस पूर्व पद में उसका नाम दिगु बन जाएगा जैसे त्रयाणाम लोकानाम, नाम, लोका नाम अब समानाधिकरण यहां भी होता है वही तीन है वही लोक है तो समानाधिकरण होने से कर्मधारा तो हुआ ये, लेकिन उसी कर्मधारे का एक नाम और रख दिया गया संख्या पूर्व दिगू तो इसको द्विगु कर्मधारे कह देते हैं कभी कभी या द्विगु तत्पुरुष या द्विगु कर्मधारे इन्हें कर्मधारे वाला कार्य भी यहां होगा और द्विगु वाला कार्य भी होगा कर्मधारे कह करके अगर कर कोई कार्य कहा गया है तो वो भी हो जाएगा और जब ये समाज करते हैं नाम इसका जब दिगु रख देते हैं संख्या पूर्व दिगो से तो उस अवस्था में फिर द्विगु शब्द यदि द्विगु समास जब अकारांत बन जाता है अकारांत नहीं है तो, तो कोई बात नहीं अकारांत यदि बन जाता है तो स्त्रीलिंग में आता है फिर वो अकारांतोत्तर पदो दिगुह स्त्री आम भाष्यते अब स्त्रीलिंग में आएगा तो कुछ आपको परिवर्तन भी करना होगा स्त्रीलिंग में कोई प्रत्यय लाना होगा तो उसके लिए सूत्र बना दिया है पाणी द्विगो हो दिगो से है दिगो हो इसे प्रत्यय हो जाएगा जैसे अष्टाध्यायी बनता है ये ऐसे ही त्रिलोकम ये बन गया त्रियाणाम लोका नाम समाह त्रिलोकम सब जगह नहीं होगा ऐसे ही त्रिभुवनम्म चतुर्नाम युगा नाम समाह चतुर्युगम पंचा पात्राणाम समाह है पंच पात्र समाज कैसे करेंगे यहाँ किस सूत्र से एक ही सूत्र है तथितार्थोत्तर उत्तरपद और समाहार समाहार अर्थ में और दूसरी बात यह है कि समाहार जब समास करते हैं समा, तत्पुरुष में समाहार अर्थ में जो समास करते हैं तो एक वचन ही रहता है संख्या पूर्व होने से द्विगु नाम होने से क्यों द्विगुह एक वचनम चौथे पाद का पहला ही सूत्र है द्वितीय अध्याय में दिग् समाज सदा एक वचन में रहता है और एक और बात फिर इसमें क्योंकि ये जो प्रकरण है चौथी पाद में दूसरे क्वेशन से लेकर के और आगे जो सूत्र आ रहे हैं तो उन्हीं सूत्रों में एक अंत में फिर आएगा स नपुंसकम अर्थात जहां जहां भी एक वचन किया गया है पिछले सूत्रों से वो सारे शब्द नपुंसक लिंग के बनेंगे हो गया स नपुंस का तो स कौन जिनको एकत्व किया गया है अब गर, तक जहां जहां भी ये क्वेश्चन रखा गया है तो ऐसे ही बोलते हैं इसको त्रिलोकम चतुर्योगम चतुर्युगम ये हो गए आगे फिर वही दिया है स्त्रीलिंग वाला की समास होने पर यह नपुंस लिंगे स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं दिस्टीलिंग का ही हो गया त्रिलोकम त्रिलोकी चतुर्युगम चतुर्योगी शता नाम अब्दान समाह शताब्दी बन जाएगा वर्षम, दशाब्दम देना चाहिए यहाँ पर दशाब्दम या दशाब्दी वर्षम तो अलग समास हो जाएगा वो वहां वर्ष शब्द के साथ समास करेंगे और उसमें शब्द के साथ समास करेंगे तो दशाब्दी हम्म उदाहरण की वाक्य देखें स्वर्णकार स्वर्ण न आभूषण रचयती स्वर्णस्म साधन हो गया है लौहकार पात्र चर्म पाद चर्म के द्वारा चर्म साधन हो गया, और घटम, सम्मार्जन्या, आ गया रहा है स्वच्छता अंत में करोति सबके साथ लगाते जाएंगे तो महत्तर सम्मी से स्वच्छता कर रहा है वस्त्रम करोति, शिल्पी खटवाम करो रजक वस्त्रणाम करोति। स्वच्छता के कारण से वस्त्र में सृष्टि हो गई है नरोधर्मेण यश आपनोति, मनुष्य धर्म के द्वारा यश को प्राप्त करता है तो यश में कौन सी व्यक्ति है द्वितीय प्राज्य न सुखम प्राप्त सत्य से सुख प्राप्त करता है बुद्धिमान व्यक्ति छात्र कार्यम समाप्नोति, छात्र कार्य को समाप्त कर रहा है ढंग से करना होता है समाप्त अच्छी प्रकार से तभी प्राप्त कहते हैं उसको और अगर समाप्त यूं ही कर दिया है बिगाड़ते हुए काम तो वास्तव में समाप्त है ही नहीं वो फलम अनुचय समाप्त होती फल समाप्त तो कर रहा प्राप्त तो कर रहा है अर्थ लेंगे यहाँ तो वैसे भी और ईश्वर त्रिलोकम व्यापनोती त्रिलोक को व्याप्त कर रहा है सुनार सोने से सुंदर और बहुमूल्य आभूषण बनाता है तो स्वर्णकार स्वर्ण न सुंदराणी महारघाणी च बहुमूल्य बहुमूल्याणी भी कह सकते हैं और दूसरा शब्द है महार्घ महान अर्घ है जिसका तो महार्घानी आभूषण रचयती लोहार लोहे को पीटता है हाँ अधिक मूल्य वाले अर्घ माने मूल्य उसमें संस्कृत वाक्य प्रोध में दिया है महर्षि ने जिसे कहीं दुकान पर गए घृत्य को अर्घत को गाय का एक घी का क्या मूल्य है तो अर्घ अब अधिक अर्घ है तो महार्ग नहीं बन गया शब्द दो? गौरी समाज करके महान अर्घ है अर्घिया है वो अर्घ नहीं लोहार लोहे को पीटता है लौहकार लौहम ये लोह भी होता है ओकारांत भी बोलते है ओकार भी है लो में और अव भी बोल सकते हैं लौहम ताडयती चमार चमड़े से जूता बनाता है चर्मकारश, कारस चर्मणा पाद त्राणम रचयती या, या करोती क्री धातु रचने अर्थ में आ जाती है सब जगह तो करोती बोलने से रचयती बोलेंगे और अच्छा लग रहा है और करोती भी कह सकते हैं तो पाद या पाद एक बना रहा है दो दो ही बना सकता है एक भी बना सकता है उसमें क्या एक एक करके बना सकता है वैसे तो पहन पहनेंगे तो जोड़े से ही कुम्हार कुम्हार्या पर मिट्टी से घड़ा बनाता है, है? तो कुंभ कारश चक्रेणा नहीं चक्र पर चक्रे सचक्रम हम्म सचक्रम क्यों आ जाएगा यहाँ चक्र के साथ क्या लिखा है हिंदी के वाक्य आपकी पुस्तक में देखो पहले आप तो कुंभ कारश चक्रे मृत्यु कया घटम निर्माती चक्र तो बोला ही था मैंने मृत्यु कया और अकेला मृत शब्द भी है तो मृदा और शब्द भी है तो मृत्यु कया घटम निर्माति रचयति करोति है शिल्पयति कई प्रकार से बन जाएंगे माली फूलों से माला बनाता है माला अब फूलों से बना रहा है तो पुष्पई ही तो पुष्प रचयती कर्णधार नौका को नदी के पार ले जाता है कर्णधारो या नावम या नौकाम नदी के पार तो नद्या पारम नदी के पार ले जाता है चित्रकार एक नारी का सुंदर चित्र बनाता है चित्रकार हा एकाया नारिया सुंदरम चित्रम या सुंदर चित्रम समास कर सकते हैं अब तो रचयती नारिया एतया? ना ये ना, ये आपका तो उत्तर उसी दे दिया क्या? आप तृतीया बोल रहे हो षष्ठी आएगी नारिया हम षष्ठी बोल रहे हैं आप एक हम तृतिया बोल रहे है आपने मिलाया नहीं था अभी आप अलग बोल रहे थे फिर उसी को बोलिए दोबारा देर बोल लग जाती है आप जल्दी बोलिए ना एकानारिया सुंदरम ये ये भी भी हो हो गया हो गया आपका <coughs> ना समास करके शुद्ध बन पाया ना बिना समास के क्या? समास करके बनाएंगे तो एक शब्द बन जाएगा बिना समास के बनाएंगे तो एक आया नारिया बनेगा अब बोलिए क्या शंका है ये का नारी वो वही एक है वही नारी है कर्मधारा जाती है समाज नहीं है तेली तिलों से तेल निकाल रहा है तो तेली का क्या है तैली कह तैलिकस तिले भ तैलिकस तिले तैलम निष्का तैलिकस तेले तैलम धोबी वस्त्रों को धोता है तो रंज धातु से रजक जो बनाया है उसका प्रयोग करेंगे तो रजको वस्त्राणी या वासांसी प्रक्षालयति जुलाहा वस्त्रों को बुनता है तो तंतुवायो वी या वस्त्राणी बुनता है तो वे तंतुसंताने या वयते तंतु संताने वस्त्र भारवाह भार है। तो भारवाहक या भारवाह भी कह सकते हैं भारवाह भारम वहती या का नजती निर्वहती नहीं बनेगा क्या बोल रहे हो आप पता नहीं क्या अर्थ हुआ इसका निश्चय रूप से कहा लिखा है इसमें ऐसा निश्चय रूप से हिंदी में अरे वो तो ये लिखा है इन्होंने कि आप नी का प्रयोग करें या वह का प्रयोग करें आपने क्या कर दिया की नी को मान लिया उपसर्ग और वह का प्रयोग कर दिया क्या विचित्र बुद्धि आपकी चल रही है अरे या तो नी का प्रयोग करिए नया वह आपने दोन धातु जोड़ दी और एक को बना लिया उपसर्ग महेश काले सांप को धारण करते हैं तो महेश कृष्णम सर्पम।, सर्पम या समास करके कृष्ण सर्पम धारा या तीन हिंदी में हिंदी में तो बोल देते हैं इसमें क्या है सरोवर में नील कमल खेल रहे हैं तो सरोवर सरोवर सौदी संस्कृत का है वैसे और नहीं तो सरसी नील कमल तो नील कमलानी या नीलोत्पलानी नीलोत नीलोत खेल रहे हैं तो या विकसंती दिकसंत। पुष्प विकासने धातु है दिवादिगण में या लेकिन पुष्पियती तो। आत्मनिपद की तो नहीं है कस हाँ, पर सिप की है ठीक है आत्मनिपद में भी है वैसे आदादी गण में आती है वो हाँ तो खिल रहे हैं हो गया संसार में सुपुरुष न्यून है और कुपुरुष अधिक है तो जगति सुपुरुषा न्यूना कुपुरुषाश बहु सं अधिक संति कमल के कमला के मुख कमल को देखो तो कमलाया कमलम पश्य रमेश धन पाता है रमेशो धनम आ मैं यश पाता हूँ अहम यश पाता है तुम पुस्तकम लभसे वह विद्या पावे विद्याम प विद्या मैं धन पाऊ अहम धनम सुख सुखम आनी सुखपा नहीं या वह शांति पाएगा स शांति मैं ज्ञान पाऊंगा अहम् ज्ञानम आपसा तूने यश पाया तव यश हैं आप किसमें लुंग में तो लुंग में आप हा मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष का था ना कौन सा वाक्य था तू ने यश पाया है तो तूने यश पाया तुम यश आप देख लिया उसमें रूप हा क्योंकि ये धातु जो है ना आप लि कैसी है ये लिदित तो लृदित जो धातु होती हैं, उनके हम जब रूप चलाते हैं लुंग लकार में चिली प्रत्यय आएगा तो चिली के स्थान में अंग हो जाता है पुषादि दुतादि लिदित परसमी पदेशु परसमय पद में तो आपत ऐसे ही चलता है उसका दो, दो से बना सकते हैं हम जैसा आपत मैंने सुख पाया, मैं सुख पाया। अहम अहम सुखम तो लंगलकार में आप नवम मैं कार्य को समाप्त करता हूं अहम कार्यम समाप्नोमी ईश्वर त्रिलोक त्रिभुवन और चतुर्युगो में व्याप्त है ईश्वरस त्रिलोके ना त्रिलो, त्रिलोकम बोलेंगे व्यापनोति बोलेंगे तो और अगर हम कहेंगे व्याप्तोस्ति देखो ध्यान रखना व्याप्त अस्ति बोलेंगे तो सप्तमी आएगी और व्याप्त है का अगर हम वर्तमान काल में लटलकार बोलेंगे तो ये सब द्वितीया के बनेंगे तो त्रिलोकम त्रिभुवनम चतुर्युगम चतुर्युगेश चतुर्युगांश ये तो यहाँ बनेगा एक ही वचन आएगा चतुर्युगम व्यापनोती ऐसे बोलेंगे त्रिलोकम त्रिभुवनम चतुर्युगम च व्यापनोतिश्वर त्रिलोके त्रिभुवन चतुर्युगे हाँ व्याप्त बोलेंगे तो सप्तमी आएगी ठीक है अशुद्ध में देखिए अप्राप्नो हो तो अब प्राप्ण में इन्होंने जो अड किया है उसमें भूल ये हो गई कि अडागम धातु से पहले होता है उपसर्ग से पहले नहीं होता नहीं। तो अब जो प्राप्ण बनेगा इसका तो इसमें क्या क्या है प्र उपसर्ग नहीं। और आठ आगम आठ नाम धातु भी आप है नहीं। नहीं। तो बिना आग बिना आठ आगम के भी ही बनेगा लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि लंग में बना रहे हैं तो प्राप्त न हो ऐसे ही प्राप्त नवम यहां भी आठ आगम छिपा हुआ है उसी में तो ये जो बहुवचन है त्रिलोकेशु त्रिभुवनेशु दिया है इन्होंने तो क्योंकि जब द्विगु समास कर लेते हैं तो द्विग्रेक वचनम से एक वचन ही रहेगा ते त्रिलोके त्रिभुवने चतुर्युगे ऐसे बोलेंगे और फिर व्याप्तोस्ती ऐसे करेंगे तो ये भी अभ्यास हो गया आप भीड़ देखेंगे इतना ही रखते हैं प्रणव ध्वनि